की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है दीन दयाल शर्मा की कुछ बाल कविताएं आलस छोड़ो मुर्गा बोला जागो भैया बिस्तर में क्यों पड़े हो तुम आलस को अब दूर भगाओ सोच रहे हो तुम गुमसुम आलस है हम सबका दुश्मन नहीं काम करने देता जो भी होता पास हमारे उसको भी यहाँ हर लेता बाड़े में भी बोली गैया बिस्तर में क्यों पड़े हो तुम आलस को अब दूर भगाओ सोच रहे हो तुम गुमसुम चीची करती कहे चिया बिस्तर में क्यों पड़े हो तुम आलस को अब दूर भगाओ सोच रहे हो तुम गुमसुम गाड़ी का कहता है पहिया बिस्तर में क्यों पड़े हो तुम आलस को अब दूर भगाओ सोच रहे हो तुम गुमसुम आलस छोड़ो सबकी मानो अरे अब तो उठ जाओ तुम आलस को अब दूर भगाओ सोच रहे हो तुम गुमसुम सोच रहे हो तुम गुमसुम बंदर जी बंदर जी तुम आओ जी क्यों इतना घबराओ जी तुम्हें देख बच्चे खुश होते इनको और हंसाओ जी बच्चे यदि तुम्हें छेड़े तो तु, इनको खूब डराओ जी खाने की कोई चीज तुम्हें दे छटपट से तुम खाओ जी चपर चपर तुम अदरक खाकर इसका स्वाद बताओ जी धोती कुर्ता पहन के टोपी इतने मत इतराओ जी नकल में हो तुम सबसे आगे कुछ करके दिखलाओ जी सर्कस में हो या तुम घर में सबके मन को भाओ जी बंदर जी तुम आओ जी क्यों इतने घबराओ जी ता थैया ताता थैया ताता थैया नदिया में चलती है नैया ताता थैया ताता थैया जंगल में चढ़ती है गैया ताता थैया ताता थैया सड़कों पर चलता है पहया ताता थैया ताता थैया राखी का बंधन है भैया ताता थैया ताता थैया पॉकेट मनी पाँच रुपया ता थैया ता थैया गीत सुरीला गाए सुरैया ताता थैया ताता थैया ता नहाती मिट्टी में गौरैया ताता थैया ताता थैया हम जैसा न कोई गवैया मेरी नानी नानी मेरी न्यारी है सब दुनिया से प्यारी है मुझको रोज पढ़ाती है होमवर्क करवाती है समझ न आए कोई पाठ तो बिन मारे समझाती है मीठे जल की झारी है नानी मेरी न्यारी है सोने से पहले यह मुझको लोरी रोज सुनाती है नींद न आए मुझे कभी तो फिर मेरा सहलाती है फूलों की फुलवारी है नानी मेरी न्यारी है मामा मामी बहन और भाई सारी आज्ञाकारी हैं घर नानी का घर जैसा है रंग रंगीली क्यारी है घर की छत है नाना जी तो नानी चार दीवारी है नानी मेरी न्यारी है सब दुनिया से प्यारी है नानी मेरी न्यारी है अभी आप सुन रहे थे दीन दयाल शर्मा की कुछ बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल